भारतीय व्याख्यान वेदांत जिस तरह हमारे सठ महान तत्वों के क्रमिक विकास मात्र हैं जो संगीत की तरह पिछले धीमे स्वर वाले पर्दों से उठते हैं और अंत में समाप्त होते हैं अद्वैत की वज्र गंभीर ध्वनि में उसी तरह हम देखते हैं कि पूर्वोक्त तीनों मतों में भी मनुष्य मन उच्च से उच्चतर आदर्श की ओर अग्रसर हुआ है और अंत में सभी मत अद्वैतवाद के उच्चतम सोपान पर पहुँच एक अद्भुत एकत्व में परिसमाप्त हुए हैं अतः ये तीनों परस्पर विरोधी नहीं हैं दूसरी ओर मुझे यह कहना पड़ता है कि बहुत लोग इस भ्रम में पड़े हैं कि ये तीनों मत परस्पर विरोधी हैं हम देखते हैं अद्वैतवादी आचार्य जिन श्लोकों में अद्वैतवाद की ही शिक्षा दी गई है उन्हें तो ज्यों का त्यों रख देते हैं परंतु जिनमें द्वैत या विशिष्टा द्वैत के उपदेश हैं उन्हें जबरदस्ती अद्वैतवाद की ओर घसीट लाते हैं उनका भी अद्वैत परक अर्थ कर डालते हैं उधर द्वैतवादी आचार्य अद्वैतात्मक श्लोकों का भी द्वैत परक अर्थ लगाने की चेष्टा करते हैं वे हमारे पूज्य आचार्य हैं यह मैं मानता हूँ परंतु दोषा वाचा गुरोरपी भी एक प्रसिद्ध वाक्य है मेरा मत है कि केवल इसी एक विषय में उन्हें भ्रम हुआ है हमें शास्त्रों की विकृत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है धार्मिक विषयों में हमें किसी प्रकार की बेईमानी का सहारा लेकर धर्म की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है व्याकरण व्याकरण के दाव पे दिखाने से क्या फ़ायदा श्लोकों का अर्थ लगाने में हमें अपने ऐसे भाव रखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए जो उनमें अभिप्रेत न थे तब तुम अधिकार भेद का अपूर्व रहस्य समझोगे तब श्लोकों का यथार्थ अर्थ सहज ही तुम्हारी समझ में आ जाएगा यह सच है कि संपूर्ण उपनिषदों का लक्ष्य एक है कस्मिन्नो भगो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती मुंडकोपनिषद वह कौन सी वस्तु है जिसे जान लेने पर संपूर्ण ज्ञान करतलगत हो जाता है आजकल की भाषा में अगर कहा जाए तो यही कहना चाहिए कि उपनिषदों का उद्देश्य चरम एकत्व के आविष्कार की चेष्टा है और विभिन्नत्व में एकत्व की खोज ही ज्ञान है हर एक विज्ञान इसी न्यू पर प्रतिष्ठित है मनुष्यों का संपूर्ण ज्ञान भिन्नत्व में एकत्व की खोज पर ही प्रतिष्ठित है और यदि दृश्य जगत की थोड़ी सी घटनाओं में ही एकत्व के अनुसंधान की चेष्टा क्षुद्र मानवीय विज्ञान का कार्य हो तो इस अपूर्व विचित्रता संकुल विश्व के भीतर जैसे हम नाम और रूपों से सहस्त्र सहस््रद्धा विभक्त देख रहे हैं जहाँ जड़ और चेतन में भेद वर्तमान है जहाँ सभी चित्त चित्तवृत्तियाँ एक दूसरे से भिन्न है, जहाँ कोई रूप किसी दूसरे से नहीं मिलता जहाँ प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक है एकत्व का आविष्कार करने का हमारा उद्देश्य कितना कठिन है परंतु इन विभिन्न स्तरों और अनंत लोकों के भीतर एकत्व का आविष्कार करना ही उपनिषदों का लक्ष्य है दूसरी ओर हमें अरुंधति न्याय का भी सहारा लेना चाहिए यदि किसी को अरुंधति नक्षत्र दिखलाना है तो पहले पास वाला उससे कोई बड़ा और उज्जवलतर नक्षत्र दिखलाकर उस पर देखने वाले की दृष्टि स्थिर करनी चाहिए इसके बाद छोटे नक्षत्र अरुंधति का दिखलाना आसान होगा इसी तरह सूक्ष्मतम ब्रह्मतत्व को समझाने के लिए दूसरे कितने ही स्थूल भावों के उपदेश देकर ऋषियों ने उच्च तत्व को समझाया है इस कथन को प्रमाणित करने के लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है केवल उपनिषदों को तुम्हारे सामने रख देना है फिर तुम स्वयं समझ जाओगे प्राय प्रत्येक अध्याय द्वैतवाद या उपासना के उपदेश से प्रारंभ होता है पहले शिक्षा दी गई है कि ईश्वर संसार के सृष्टि करता है संरक्षक है और अंत में प्रत्येक वस्तु उसी में विलीन हो जाती है वही हमारा उपास्य है वही शासक है वही वही प्रकृति और अंत प्रकृति का प्रेरक है फिर भी वह मानव प्रकृति के बाहर है एक कदम और बढ़कर हम देखते हैं वे ही आचार्य बतलाते हैं कि ईश्वर प्रकृति के बाहर नहीं बल्कि प्रकृति में अंतर्व्याप्त है अंत में ये दोनों भाव छोड़ दिए गए हैं और जो कुछ है सब वही है कोई भेद नहीं तत्मसी श्वेत के तो हे श्वेत केतु तुम वही ब्रह्म हो अंत में यही घोषणा की गई कि जो समग्र जगत के भीतर विद्यमान है वही मनुष्यों की आत्मा में भी विराजमान है यहाँ किसी तरह की रियायत नहीं यहाँ दूसरों के मतामत की परवाह नहीं की गई यहाँ सत्य निरावरण सत्य निर्भीक भाषा में प्रचारित किया गया है आज उस महान सत्य का उसी निर्भीक भाषा में प्रचार करने में हमें हरगिज न डरना चाहिए और ईश्वर की कृपा से मैं स्वयं तो कम से कम उसी प्रकार का एक निर्भिक प्रचारक होने की आशा रखता हूँ अब मैं पूर्व प्रसंग का अनुसरण करते हुए दो बातों को समझाता हूँ एक है मनस्तात्विक पक्ष जो सभी वेदांतियों का सामान्य विषय है और दूसरा है जगत सृष्टि पक्ष पहले मैं जगत सृष्टि पक्ष पर विचार करूँगा हम देखते हैं आजकल आधुनिक विज्ञान के विचित्र विचित्र आविष्कार हमें आकस्मिक रूप से चकित कर रहे हैं और स्वप्न में भी अकल्पनीय अद्भुत चमत्कारों को हमारे सामने रखकर हमारी आँखों को चकाचौंध कर दे रहे हैं परंतु वास्तव में इन आविष्कारों का अधिकांश बहुत पहले से आविष्कृत सत्यों का पुनराविष्कार मात्र है अभी हाल की बात है आधुनिक विज्ञान ने विभिन्न शक्तियों में एकत्व का आविष्कार किया है उसने अभी अभी यह आविष्कृत किया कि ताप विद्युत चुंबक आदि भिन्न भिन्न नामों से परिचित जितने शक्तियां हैं वे एक ही शक्ति में परिवर्तित की जा सकती है अतः दूसरे उन्हें चाहे जिन नामों से पुकारते रहें विज्ञान उनके लिए एक ही नाम व्यवहार मिलाता है यही बात संहिता में भी पाई जाती है यद्यपि वह एक प्राचीन ग्रंथ है तथापि उसमें भी शक्ति विषयक ऐसा ही सिद्धांत मिलता है जिसका मैंने उल्लेख किया है जितनी शक्तियां हैं चाहे तुम उन्हें गुरुत्वाकर्षण कहो चाहे आकर्षण या विकर्षण कहो अथवा ताप कहो या विद्युत वे सब उसे शक्ति तत्व के विभिन्न रूप हैं चाहे मनुष्यों के बाह्य इंद्रियों का व्यापार कहो या उनके अंतकरण की चिंतन शक्ति ही कहो है सब एक ही शक्ति से उद्भूत उसे प्राण शक्ति कहते हैं अब यह प्रश्न उठ सकता है कि प्राण क्या है प्राण स्पंदन या कंपन है जब संपूर्ण ब्रह्मांड का विलय इसके चिरंतन स्वरूप में हो जाता है तब ये अनंत शक्तियाँ कहाँ चली जाती हैं क्या तुम सोचते हो कि इनका भी लोप हो जाता है नहीं कदापि नहीं यदि शक्ति राशि बिल्कुल नष्ट हो जाए तो फिर भविष्य में जगत तरंग का उत्थान कैसे और किस आधार पर हो सकता है क्योंकि गति तो तरंगा का संचरण है जो उठती है गिरती है फिर उठती है फिर गिरती है इसी जगत प्रपंच के विकास को हमारे शास्त्रों में सृष्टि कहा गया है परंतु ध्यान रहे सृष्टि अंग्रेजी का क्रिएशन नहीं अंग्रेजी में संस्कृत शब्दों का यथार्थ अनुवाद नहीं होता बड़ी मुश्किल से मैं संस्कृत के भाव अंग्रेजी में व्यक्त करता हूँ श्रेष्ठ शब्द का वास्तविक अर्थ है प्रक्षेपण प्रलय होने पर जगत प्रपंच सूक्ष्माति सूक्ष्म होकर अपनी प्राथमिक अवस्था को प्राप्त होता है कुछ काल उसे शांत अवस्था में रहकर फिर विकसित होता है यही सृष्टि है अच्छा तो फिर इन प्राण रूप शक्तियों का क्या होता है वे आदि प्राण से मिल जाती हैं यह प्राण उस समय बहुत कुछ गतिहीन हो जाता है परंतु इसकी गति बिल्कुल ही बंद नहीं हो जाती वैदिक सूक्तों के आनीदवातम वह गतिहीन भाव से स्पंदित हुआ था इस वाक्य से इसी तत्व का वर्णन किया गया है वेदों के कितने ही पारिभाषिक शब्दों का अर्थ निर्णय करना अत्यंत कठिन काम है उदाहरण के रूप में हम यहाँ वात शब्द को ही लेते हैं कभी कभी तो इससे वायु का अर्थ निकलता है और कभी कभी गति सूचित होती है इन दोनों अर्थों में बहुधा लोगों को भ्रम हो जाता है अतएव इस पर ध्यान रखना चाहिए अच्छा तो उस समय भूतों की क्या अवस्था होती है शक्तियाँ सर्वभूतों में ओतप्रोत है वे उस समय आकाश में लीन हो जाती है इस आकाश से फिर भूत समूहों की सृष्टि होती है यह आकाश ही आधिभूत है यही आकाश प्राण की शक्ति से स्पन्धित होता रहता है और प्रत्येक नई सृष्टि के साथ जो प्राण का स्पंदन द्रुत होता जाता है त्यों त्यो आकाश की तरंगें क्षुब्ध होती हुई चंद्र सूर्य ग्रह नक्षत्र आदि के आकार धारण करती जाती है हम पढ़ते हैं यदिदम किंच जगत सर्वम प्राण एजति निश्रितम ऋग्वेद इस संसार में जो कुछ है प्राण के कंपित होने से निश्रित होता है यहाँ एजती शब्द पर ध्यान दो क्योंकि एज धातु का अर्थ है कापना निश्रितम का अर्थ है प्रक्षिप्त और यदि दम किंच का अर्थ है इस संसार में जो भी कुछ जगत प्रपंच की सृष्टि का या थोड़ा सा आभास दिया गया इसके विषय में बहुत से छोटी छोटी बातें कही जा सकती हैं उदाहरण स्वरूप किस तरह सृष्टि होती है किस तरह पहले आकाश की और आकाश से दूसरी वस्तुओं की सृष्टि होती है आकाश में कंपन होने पर वायु की उत्पत्ति कैसे होती है आदि कितनी ही बातें कहनी पड़ेगी परंतु यहाँ एक बात पर ध्यान रखना चाहिए वह यह कि सूक्ष्मतर तत्व से स्थूलतर तत्व की उत्पत्ति होती है सबसे पीछे स्थूल भूत की सृष्टि होती है यही बाह्यतम वस्तु है और इसके पीछे सूक्ष्मतम भूत विद्यमान है यहाँ तक कि विश्लेषण करने पर भी हमने देखा कि संपूर्ण संसार केवल दो तत्वों में परिवेशित किया गया है अभी तक चरम एकत्व पर हम नहीं पहुँचे शक्ति तत्व के एकत्व को प्राण और जड़त्व जड़ तत्व के एकत्व को आकाश कहा गया है क्या इन दोनों में भी कोई एकत्व पाया जा सकता है ये भी क्या एक तत्व में परिवशित किए जा सकते हैं हमारा आधुनिक विज्ञान यहाँ मुख्य है वह किसी तरह की मीमांसा नहीं कर सकता और यदि उसे इसकी मीमांसा करनी ही पड़े तो जैसे अपने प्राचीन पुरुषों की तरह आकाश और प्राणों का आविष्कार किया है उसी तरह उनके मार्ग पर उसे आगे भी चलना होगा